तुम्हारी सारी शिक्षा दीक्षा तुम्हारा समाज तुम्हारी संस्कार तुम्हें दौड़ना सिखाते हैं दूसरे के पीछे महत्वाकांक्षा सिखाते धन के लिए पद के लिए प्रतिष्ठा के लिए यश के लिए दुर्भाग्य है हमारा अब तक हमें ऐसा समाज भी पैदा ना कर सके तुम्हें कुछ सिखाता हो राज की बेबातें कैसे तुम अपने को पहचान लो और उससे बड़ी कोई प्रतिष्ठा नहीं और उससे बड़ी कोई एक बहुत अनुनिया से भरे हुए लोग बने हुए घूम रहे जिन्हें सम्राट होना था वहां में बेखारी के पात्र लिए हुए गुंड रहे थोड़ा सा प्रयास लेकिन तुम्हारे समाज तुम्हारे संस्कार तुम्हें डरा वो तो तुमसे कहते हैं स्वयं को जन, ये जन्मों जन्मों में हो ये कभी कभी हो ये किसी अवतारी पुरुष के जीवन में हो ये किसी तीर्थंकर के जीवन में ये कोई मसीहा कोई पैगंबर कोई ईश्वर का पुत्र तुम तो एक अद् आदमी हो तुम इस झंझट के मत पड़ तुम इस मुश्किल को हाथ में मत ले लें ये तुम्हारे बस की बात नहीं मैं तुमसे कहता हूं कि ये तुम्हारा जन्मसिद्ध सिद्ध अधिकार हाँ ये घटना घट गट जाए तो तुम तीर्थंकर हो जाओ इसके लिए कोई मसीहा होना जरूरी नहीं हाँ ये घटना घट गट जाए तो तुम मसीहा हो जाओ मसीहा होना पहली जरूरत नहीं अंतिम परिणाम तुम से एक घंटा मांगता हूं और चौबीस घंटे में ना तो एक घंटा न दे सबको इतने दिन तो नहीं इतना दिन तो कोई दिन नहीं कहता कि मंदिर में जाओ और मैं नहीं कहता कि मस्जिद की फिक्र करो क्योंकि मेरी दृष्टि यह है कि मंदिर और मस्जिद और गिरजे और गुरुद्वारे घातक सिद्ध हुए भगवान तुम्हारे घर में नहीं तुमसे कहता हूं तुम जाओ वहां भगवान इसलिए तुम जहां बैठ गए वही तीर्थ हो गए बस चल मोन बैठ जा थोड़ी देर अबेर लगे तो भगवान निक्षा जो इतने अधैरी से भरे एक साधारण सी शिक्षा जो ज्यादा किसी ऑफिस में क्लर्क बना के छोड़े उसके लिए जिंदगी का एक तीन हिस्सा खर्च करने को राजी सिटी स्कूल कॉलेजों के चक्कर काटने के बाद फिर दफ्तरों के चक्कर काटे और तो भी नहीं सोचते कि मैं तुमसे केवल एक ही घंटा मांग रहा हूं वर्ग की अनुभूति तुम्हें तो वहां पहुंचा देगी उस अमृत अनुभव जिसके पाने के लिए ये जगत एक पाठशाल है